प्रणव धनी ख्य की 18वीं कक्षा पिछली कक्षा में से सूत्रों में से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो होतावें सूत्र का एक बार सुनाया सातवां सूत्र देखिए पीछे इन्होंने प्रकृति का कर्तृत्व तो बताया था प्रकृति किसी को मुक्ति के लिए हो जाती है किसी को भोग के लिए या बंधन के लिए हो जाती है प्रकृति ऐसा कैसे कर पाती है क्यों किसी को बंधन से मुक्त कर देती है किसी को बंधन देती है वो तो जड़ है तो इसका उत्तर इस सूत्र के अंदर है तो कहा चेतनोदेश नियम प्रकृति के द्वारा जो ये नियमन किया जाता है कि इसको तो मुक्ति दे दूंगी इसके लिए बंधन नहीं दूंगी और इसको अभी बंधन जन्म मरण देती रहूंगी ये जो नियम है मुक्ति प्रकृति से किसी को बंधन किसी को मुक्ति ये जो नियम है ये चेतनोद्देशा चेतन की प्रेरणा से होता है यानी प्रकृति तो जड़ है वो तो चेतन नहीं है कोई और चेतन है जिसकी प्रेरणा से ये हो रहा है वो चेतन प्रकृति से भिन्न तत्व स्पष्ट है जड़ से भिन्न और जिसके लिए प्रकृति मुक्ति दे रही है बंधन दे रही है वो चेतन अलग है तो ये जो चेतन है वो कौन होगा आत्मा से भिन्न चेतन और वो ईश्वर परमात्मा होगा तो त्रैतवाद यहां भी निकलता है तो चेतन के उद्देश्य से ये नियम हो रहा है उसकी प्रेरणा से नियम हो रहा है कैसे तो उसके एक लौकिक उदाहरण दिया कंटक मोक्षव कंटक कहते हैं वो कहते हैं सूली पे चढ़ा दिया ऐसा बोलते हैं ना और एक तो मृत्यु दंड के लिए कई उपाय किए जाते हैं कुछ में तो फांसी चढ़ाते हैं रस्सी बांधते हैं पहले एक कोई बहुत तीखा सुआ भी होता था बहुत लोहा वो उसके व्यक्ति के आर पार निकल जाता है उसको कंटक इस रूप में कहते हैं कोई दंड होता है विशेष प्रकार का आजकल प्रचलित नहीं है पहले का भी रहा होगा उससे मोक्ष के समान छुड़वाने के समान आज की परिस्थिति में कह सकते हैं कि राष्ट्रपति फांसी प्राप्त व्यक्ति को अलग अलग निर्णय दे देते हैं क्षमा याचना की वो प्रार्थना जाती है और वो अपने विवेक से किसी को उससे छोड़ भी देते हैं किसी को नहीं भी छोड़ते अपने विवेक का प्रयोग करते हैं ना। चाहे मंत्रिमंडल की सहमति से अनुमोदन से ही कर पाते हैं वो भी चेतन है अर्थात जब कभी ऐसा बंद या मोक्ष की बात आती है किसको छोड़ देना है और इसको तो यही दंड रखना है तो चेतन को सोच करके देता है जैसे लोक में होता है ऐसा ही है। समझाने के लिए है कि चेतन यानी परमात्मा जब प्रकृति को उस तरह से प्रेरित करता है तो प्रकृति फिर उसको नया शरीर नहीं देती है बंधन में नहीं लाती है मुक्ति दे देती है तो चेतनोदेशात नियम कंटक मोक्षव हो गया कुछ? सारे में कर्मफल की क्या व्यवस्था होती है। कर्मफल की पूरी व्यवस्था है कर्मफल के बारे में भी आगे वर्णन आएगा और संख्याकार कर्मफल व्यवस्था को मानते हैं आगे सूत्र एक आएगा और कई प्रसंग आएंगे बीच बीच में और पीछे भी बीच में मैंने उस श्लोक सूत्र को उत्तरित भी किया था कर्म वैचित्र्या सृष्टि वैचित्र कर्म की भिन्नता से सृष्टि यानी जो जगत है हमारे शरीर आदि है इसकी भिन्नता होती है तो कर्मानुसार ये शरीर आदि मिल रहे हैं फल मिल रहा है ये सांख्य वाले पूरा स्वीकार करते हैं उसको परमात्मा की इच्छा के अनुसार होता है ये भी प्रसंग आएगा आगे कि फल कौन देता है परमात्मा देता है या कर्म देता है ये प्रसंग उठाया जाएगा वहां ये चर्चा आएगी तो सिद्धांत यही है कि परमात्मा कर्म के अनुसार देता है कर्म निरपेक्ष परमात्मा कुछ भी किसी को दे देता हो ऐसा नहीं है कर्म की मुख्यता है उसके अंदर ये आगे स्पष्ट हो जाएगा आपको अन्य कोई ठीक है तो आगे देखिए तो पिछली कक्षा में नवा सूत्र हमने अंतिम देखा था राग और विराग का जब योग होता है राग और विराग की जब प्रवृत्ति होती है तो ये सृष्टि होती है राग विराग नहीं है तो ये सृष्टि नहीं चल पाएगी अविद्या युक्त राग और द्वेश नहीं है तो इस सृष्टि नहीं चल पाएगी मुक्ति हो जाएगी न्याय दर्शन में भी एक सूत्र आता है वीतराग जन्म आदर्शनाथ जो वीतराग हो जाते हैं यानी राग से ऊपर उड़ जाते हैं उनका तो जन्म देखा ही नहीं जाता है उनका तो जन्म होगा ही नहीं वो तो जीवन मुक्त हो गए वीतराग हो गए तो वीतराग हो गए वीत द्वेश हो गए तो, तो मुक्ति में चले जाएंगे उनका बंधन नहीं होगा तो ये जो एक शरीर के बाद दूसरा शरीर ये जो प्राप्त होता है इसमें किसी को शरीर मिला इसका मतलब ही ये है कि अभी उसके राग और द्वेष पूरे समाप्त नहीं हुए हैं। कितने भी है कम है अधिक है ये भेद हो सकता है लेकिन कुछ न कुछ बाकी है यदि वो अपने पिछले जन्म में ही जीवन मुक्त हो गया होता तो मृत्यु के बाद में मुक्ति में चला जाता नया जन्म नहीं होता तो जिसका भी जन्म हुआ है पिछला भी जन्म था फिर आप फिर मनुष्य जन्म मिला है इस परंपरा में तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसमें अभी राग और द्वेष बाकी है भले ही संस्कार के स्तर पर बाकी है थोड़ा काम बाकी है अधिक काम बाकी है जिनका थोड़ा काम बाकी होता है वो कुछ ही दिनों में ऐसा विवेक वेराग्य प्राप्त करके शीघ्र ही मुक्ति में चले जाते हैं उसी जिन में जीवन मुक्त हो जाते हैं जिनका अधिक है वो और आगे चलते रहते हैं तो राग विराग और योग सृष्टि कहीं भी सृष्टि है इसका मतलब है राग और विराग उसके मूल में है, जैसे आप कहते है ये राग विराग हो जाता हूँ माइक दीजिए संस्कार भी जाते संस्कार आपने कहा था ये संस्कार भी रह जाते जैसे पस्थ हैं जैसे पशु पक्षी भोग लेते हैं अपने कर्मों का लेकिन संस्कार भी खत्म होते हैं उनके जब उनके भी समाप्त होंगे पशु उन शरीरों में जो हैं, अन्य शरीरों में वो उन आत्माओं के भी समाप्त होंगे क्योंकि कर्मफल भोगते भोगते जब उनके पाप और पुण्य बराबर हो जाएंगे तो फिर मनुष्य जन्म मिलेगा उनको अब मनुष्य जन्म में संस्कारों को क्षीण करने का अवसर मिलेगा तब वहां भी कर सकते तो ऐसा नहीं कह सकते कि फिर उनके संस्कार दग्धवीजी नहीं होंगे समाप्त नहीं होंगे क्यों नहीं होंगे मनुष्य जन्म जब जब मिलेगा तब तब तो वहां अवसर है संस्कारों को समाप्त करने का वो मिलता रहेगा सबको हो प्राप्त हो तो में तो भी बढ़ते भी जाते हैं बिल्कुल बढ़ सकते हैं उसके लिए मना करना तो है तो नहीं जो चीज बढ़ रही है वो घटेगी तो भी और अनादि वासनाया बलवत्वा ये तो कहा ही है ना अभी पिछले सूत्र इसमें तीसरे सूत्र में ये तो बलवती है वासना मनुष्य जीवन में आकर के भी संस्कार क्षीण कर दे ये, कोई आवश्यक थोड़ ना है तो मनुष्य जीवन में भी और पता नहीं कैसे कैसे संस्कार बढ़ सकते हैं बढ़ते ही हैं लेकिन जिसको समझ में आ जाता है कि ये संस्कार बंधन का कारण है इसी के कारण अविवेक पुष्ट रहता है इन संस्कारों के रूप में ही तो संग्रहित रहता है वो अविवेक तो भी उन संस्कारों को क्षीण करता है क्षीण के साथ साथ वो नए अविद्या अविद्याजन्य संस्कारों को बनाना भी बंद करता है कम करता है नयों को बनाना कम करता है पिछलों को साफ करता है गंदगी भी कम करता है और पिछली गंदगी को साफ भी करता है ये साधना जो चलती है उसमें यही होता है बाहर के सांसारिक वातावरण से एकांत में आके कोई रह रहा है ठीक है आप यहां हैं तो आपके बुरे संस्कार अधिक बन रहे हैं या घर पे थे तब बुरे संस्कार अधिक या वानपस्थ आश्रम में हैं आप घर पे हैं कहा आपको अधिक बुरे संस्कार बनते हैं अधिक बनते हैं ना तो आप यहां आए तो उसको नियंत्रित किया ना कुछ ऐसे जो साधक लगातार एकांत में रहते हैं घर में भी रहते हैं तो अपने को बचा के रखते हैं तो ऐसे तो नए बनाने कम कर देते हैं और सुबह शाम उपासना करके चिंतन मनन करके ध्यान में बैठ के अपने पिछले संस्कारों को क्षीण करते हैं तनु करते हैं कमजोर करते हैं उपासना अपने पूर्व अविवेक के संस्कारों को क्षीण करने का एक प्रधान साधन है उस समय हम उनका उसकी सफाई करते हैं अपने अंत्यकरण के अपने को पवित्र बनाते हैं तो ये प्रतिदिन चलता रहता है दोनों समय चलता रहता है और दिन में भी जितने समय करें कर पूरा दिन है जिसके पास जितना समय है जितनी सामर्थ्य है वो करता रहता है अधिक से अधिक साधक तेजी से कर लेते हैं कुछ थोड़ा थोड़ा करते हैं और कुछ विपरीत भी चलते रहते हैं शक्त नंदन जी पहले से हाथ खड़ा कर दिया करो ओ। अच्छा जी ये नौबेन सूत्र में राग विराग और सृष्टि बताया गया है। तो राग को समझ में आ रहा है हमको ये अक्सर सुना जाता है काफी प्रसिद्ध है कि विराग का एक तरह से भाव वैराग्य है वैराग्य ही हैं की तो यहां देख और वहाँ के मतलब अच्छे रूप में क्यों ऐसे क्या है। तो इनका प्रश्न है कि वैराग्य जो शब्द बनता है वो विराग से ही बनता है विराग के भाव को ही वैराग्य बोलते हैं ठीक है तो यहाँ राग और विराग विराग का मतलब वैराग्य क्यों नहीं लिया द्वेष क्यों लिया जबकि शब्द की दृष्टि से विराग है तो वैराग्य लेना चाहिए था तो पहली बात तो वैराग्य भी एक प्रकार का द्वेष ही होता है मैं पीछे भी जो आपको बोल रहा था जिसे हम वैराग्य बोलते हैं वो द्वेष के अतिरिक्त क्या है द्वेश का मतलब है अप्रीति किससे वैराग्य करते हैं संसार से संसार के दुखों से बंधन से अशुभ से अधर्म से ठीक है संसारिक सुखों से ये वैराग्य मतलब अप्रिति ही तो है द्वेश तो है तो विराग का मतलब वैसे दोनों ही विराग वैराग्य द्वेश एक ही बात है अब चूंकि यहां पर सृष्टि को कहा जा रहा है राग और विराग यहाँ पर कारण है और कार्य क्या है सृष्टि सृष्टि क्या है कार्य कारण कार्य संबंध है ना तो सृष्टि का कारण अविद्या जन्य द्वेष होगा या विद्या जन्य वैराग्य होगा सृष्टि का कारण क्या होगा योग्यता पानी से सिंचन होगा या अग्नि से सिंचन होगा और पानी सही होगा योग्यता ये जो सृष्टि है ये सृष्टि कब चलेगी जैसे राग है तो द्वेष भी रहेगा राग है तो भिन्न चीजों में द्वेष भी रहेगा तो कारण कार्य संबंध यहां पर बताया जा रहा है राग और विराग कारण है और सृष्टि कार्य है तो कार्य को देखते हुए विराग शब्द का मतलब अविद्याजन्य द्वेश वो ही संगत होगा ठीक है विराग का वो अर्थ भी है वो भी द्वेष है लेकिन वो विद्या युक्त है इसलिए उसका यहां पर ग्रहण नहीं करेंगे राग विराग सृष्टि इसको दूसरे ढंग से भी किया जाता है आप जिस ढंग से देख रहे हैं विराग का मतलब वैराग्य भी ले लिया एक पक्ष में ठीक है तो जैसे पीछे कहा भोगाप वर्गार्थम दृश्यम योग दर्शन में कहा और इसका पहला सूत्र भी जो था विमुक्त मोक्षार्थम स्वार्थम व प्रधान से विमुक्त मोक्षार्थम तो ये प्रधान ये जो सृष्टि बनी है ये दो उद्देश्यों से बनी है अब सृष्टि का प्रयोजन तो राग यानी तो भोग और विराग मतलब तो वैराग्य मुक्ति इनका प्रयोजन के रूप में योग होने हो तो ये सृष्टि होती है इस तरह भी सूत्र की व्याख्या हो सकती है लेकिन प्रसंग वशा जो पहली व्याख्या है उसको लेना ठीक है आगे देखते हैं दसवां सूत्र अब यहाँ सृष्टि शब्द आया तो सृष्टि क्या है वैसे तो पहले अध्याय में बता चुके हैं काफी कुछ पर अब फिर थोड़ा सा उसको दोहराते हुए कुछ और बातें इस सृष्टि के बारे में बताएंगे तो दसवां सूत्र बोलिए मह क्रमेणा क्रमेण ये जो प्रधान से सृष्टि बनी है वो किस क्रम से बनी है महत है आदि में जिसके मूल सृष्टि से सबसे पहली चीज क्या बनी थी महत महत्व प्रकृत महान तो महत है आदि में जिसके महत से लेकर के और कहा तक पंच भूतानाम पांच भूतों तक पांच भूत पर्यंत ये जो सारी चीजें बनी हैं ये सृष्टि है या सृष्टि शब्द से तात्पर्य इन सब चीजों से है महद से लेकर के पांच भूत तक तो सृष्टि है महदादिक्रमेण पंच भूता आगे अगला सूत्र बोलिए आत्मात्ष्टे नैशाम आत्मा आरंभ ए शाम इनका ये जो चीजें कार्य जगत की बताई महतत्व से लेकर के पांच भूतों तक ये सारा कार्य द्रव्य कुल मिला के तेवीस तक को ये बताए इनका जो आरंभ है प्रारंभ है शुरुआत है ये क्यों है किस लिए है तो ऐसा आरंभ आत्मार्थत्वाद सृष्टि इस सृष्टि के आत्मा के लिए होने से ये जो सृष्टि है ये किसके लिए आत्मा के लिए ये जो सृष्टि मतलब मैत से लेकर के पंचमहाभतों तक का कार्य जगत संगात ये है सृष्टि सृष्टि का मतलब होता है रचना मूल प्रकृति को सृष्टि नहीं कहेंगे मूल प्रकृति से जो चीज बनी है वो है सर्जन सर्जन मतलब उत्पाद कुछ नई चीज बनना उसी को सृष्टि बोलते हैं सृजन नई चीज बनी है तो वो जो जितनी भी चीजें बनी हैं ये संघात हैं ये किसके लिए हैं इनके आत्मार्थत् आत्मा के लिए जीव के लिए होने के कारण से क्योंकि ये सब जीव के लिए हैं, आत्मार है आत्मार्थत्वाद सृष्टि है सृष्टि के आत्मा के लिए होने से नई शाम आत्मार्था आरंभा इनका अपने लिए प्रारंभ नहीं है ये अपने लिए नहीं बनी है अब सूत्र में आत्मार्थ शब्द दो जगह आए पहला है आत्मार्थत्व प्रारंभ में यह है जीव के लिए ये अर्थ है आत्मा का मतलब जीव और दूसरा है नई शाम आत्मार्थ आरंभ यह आत्मा के लिए नहीं है या आत्मा का मतलब आत्मा नहीं है यह है अपने लिए नहीं है ये अगर दोनों जगह आत्मा का अर्थ जीव ही लिया जाए तो सूत्र देखो कैसा बनेगा परस्पर विपरीत की ये सृष्टि चूंकि आत्मा के लिए है इसलिए आत्मा के लिए नहीं बनी है ये क्या कथन हुआ एकदम विपरीत होगा ना फिर से बोलो ये सृष्टि आत्मा के लिए है इसलिए आत्मा के लिए नहीं बनी है ये भोजन एकदम विपरीत होगा ना ये भोजन सुनो ये भोजन कोई माता बोले कि यह भोजन बेटे के लिए है इसलिए बेटे के लिए नहीं बनाए <laughs> ये कोई कथन होगा क्या <laughs> इसलिए अब ऐसे शब्द जब आते हैं जो परस्पर विरुद्ध लगते हैं इसका मतलब है कि वक्ता ये तो नहीं बोल सकता ये ऐसा तो वाक्य मूर्ख भी नहीं बोलेगा नहीं गलत नहीं है अगर युद्ध देखोगे तो गलत लगेगा इसलिए मैं उसमें क्या कह रहा हूं पहला जो आत्मार्थ है उसका मतलब है जीव के लिए और आ, दूसरे आत्मार्थ का मतलब है अपने लिए ये जो सृष्टि है ये जीव के लिए है इसलिए ये अपने लिए नहीं बनी है। माता जी ये बोले कि ये लड्डू बेटे के लिए बनाया है इसलिए मेरे लिए नहीं है ये तो ठीक है ऐसा आपने किया होगा ना जीवन में कई बार जी हा हा अपने लिए नहीं है या दूसरा जो आत्मा अर्थ है उसका मतलब है अपने लिए नहीं है ऐसा होता है यानी ये सृष्टि आत्मा के लिए है इसी से सिद्ध होता है कि ये अपने लिए नहीं है और पीछे इन्होंने कहा ही था संघत परार्थत्वा जो संघत चीज होती है वो दूसरे के लिए ही होती है तो ये कहना चाहते है ये सृष्टि अपने लिए नहीं बनी है इस सृष्टि का अपने खुद के लिए कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि ये जड़ है ये जड़ है इसका अपने लिए प्रयोजन होता ही नहीं प्रयोजन तो चेतन का ही सिद्ध होता है जड़ का कोई प्रयोजन नहीं होता है ये मकान चूंकि मनुष्यों के लिए है इसलिए ये अपने लिए नहीं है कह सकते हैं ना ये गाड़िया चूंकि मनुष्यों के लिए हैं इसलिए गाड़िया अपने लिए यानी गाड़ी के लिए नहीं है गाड़ी गाड़ी के लिए नहीं है परार्थ है बस वही बात कही आत्मार्थत्वाद सृष्टि है नई आत्मार्थ आरंभ इनका अपने लिए ये प्रयोजन नहीं है आगे देखिए अब जो इन्होंने सृष्टि के कई तत्व बताए अब इन तत्वों में न तो काल आया न दिशा आई जो 25 तत्व बताए सृष्टि से कार्य जगत से उत्पन्न कार्य जगत जो उत्पन्न हुआ मूल प्रकृति से इसमें कहीं काल की उत्पत्ति बताई नहीं आया काल तो न दिशा आई दिशा भी नहीं आई ना तो क्या वो है होती ही नहीं है दिशा और काल वैसे तो बंधन के कारणों में कहा था कि काल से भी नहीं होता देश से भी नहीं होता देश और दिशा भिन्न होते हुए भी मिले जुले एक जैसे हैं। तो ये दे ये दिशाएं और ये काल ये कहा से उत्पन्न हो गए ये किससे उत्पन्न हुए इनसे भी हमारा व्यवहार चलता है ये कहां से आ गए ये नित्य तत्व है मूल प्रकृति से बने हैं हमेशा से थे या आ गए है क्या ये दिशा और काल तो उस प्रसंग में बारवां सूत्र देखिए बोलिए दिक कालो आकाशादिप्य दिक अर्थात दिक्क यानी दिशा और काल दोनों आकाश आदि के द्वारा आकाश आदि से आकाश आदि मतलब आकाश आदि जो भूत हैं आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी इनके द्वारा अब इसमें अत्याहार करते हैं निर्धारण यौ इनका निर्धारण किया जाना चाहिए दिशा और काल कैसे होते हैं आकाश आदि के द्वारा होते हैं अपने आप में कोई चीज नहीं होते हैं। लेकिन इन तत्वों से ही इनका भास होता है भान होता है और हमारा व्यवहार चलता है हम कहें कि डिग यानी दिशा को ले लेते हैं पहले तो पूर्व दिशा क्या है कौन सी है पूर्व दिशा हम सब इस भवन में बैठे हैं तो किसी स्थान को कह सकते हैं कि यह पूर्व दिशा है इस भवन में किसी एक स्थान के लिए कह सकते हैं जिसके लिए सब सहमत हो कि ये पूर्व दिशा है नहीं कह सकते इधर कह रहे इस भवन में कौन सा वो दरवाजा ये खिड़की <laughs> ये खिड़की वाला भाग और पीछे वो बैठे हैं उनकी तरफ उनकी दृष्टि से अच्छा वो जो पीछे बैठे हैं आपसे वो इस इसका इस, इस जगह को कौन सी दिशा कहेंगे उनकी उनकी दृष्टि उनकी दृष्टि से कौन सी दिशा है वो कहेंगे दक्षिण दिशा ना दक्षिण कहेंगे ना आप उसको पूर्व कह रहे हैं, मैं इसको पूर्व कहूंगा यहां पर पूर्व है, ठीक है इधर मेरे पूर्व है आपकी दृष्टि से ये क्या है दक्षिण हो गई ना तो फिर दिशा क्या है ये किसी वस्तु का निर्धारण करते हैं कि ये पुस्तक है तो पुस्तक है ना सबकी दृष्टि में भवन है तो भवन है ना सबकी दृष्टि में तो दिशा क्या ये क्या बात हुई कि कोई उसको कोई दिशा कह रहा है कोई कोई दिशा कह रहा है वास्तव में कौन सी दिशा है वो वास्तव में कौन सी दिशा है स्वामी जी कौन सी दिशा में बैठे हैं तो स्वामी जी ने कहा ना सापेक्ष है ये तो. सापेक्ष मतलब अपनी अपनी यहां वाला कुछ और कहेगा उधर वाला कुछ और कहेगा इधर वाले कुछ और कहेगा तो इसका मतलब दिशा का अपने आप में स्वतंत्र तत्वतः कोई अस्तित्व नहीं है हम दूसरी चीजों के आधार पर दिशा का निर्धारण कर रहे हैं और जो सूर्य के आधार पर भी हम निर्धारण कर रहे हैं तो अपने आप में तो दिशा का कोई अस्तित्व नहीं है ना कह रहे हैं कि जिस तरफ से सूर्य उगता है उसको पूर्व दिशा कहते हैं ठीक है इस परिभाषा को दुनिया का हर व्यक्ति मानेगा वो कहीं भी हो लेकिन इसके आधार पर जिस स्थान को पूर्व कह रहे हैं वो अलग अलग होगा ठीक है हमारी दृष्टि से अमेरिका कौन सी दिशा में पश्चिम में ठीक है और जापान वालों की दृष्टि से अमेरिका कौन सी दिशा में जापान उधर की दृष्टि से पूर्व दिशा में उधर से यू पलट पलटेंगे तो यूं इधर से ही देखेंगे तब तो उनको भी पश्चिम दिखेगा क्योंकि गोल है ना वो तो पूरी पृथ्वी तो दिशा का दिशा का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है तत्वता वो आकाश आदि अन्य तत्वों की अपेक्षा से चाहे सूर्य कह लें चाहे और कह लें उसकी अपेक्षा से उसका निर्धारण होता है और जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है ऊपर नीचे है ऊपर नीचे भी दिशाएं हैं तो कौन ऊपर और कौन नीचे अमेरिका वाले ऊपर या हम ऊपर कौन ऊपर कौन नीचे और कौन बाएं और कौन बाएं? ठीक है सब अपनी अपनी दृष्टि से कर रहे हैं इसी तरह जो हम आगे पीछे दाएं बाएं बोलते हैं वो अपनी अपनी दृष्टि से इधर है तो इधर आगे मुंह उधर कर लिया तो उधर आगे हो जाएगा इसलिए दिशा कोई अपने आप में तत्व नहीं है लेकिन अन्यों चीज, अन्य चीजों के आधार पर उसका निर्धारण होता है हो गया तो ये है दिशा और काल क्या है काल का तो अस्तित्व है दिशा का तो चलो डिगमिग गया काल का कितने बजे है अभी अभी कितने बजे दो बज रहे बफर के दो बज रहे हैं लगभग सभी गड़ियों में ठीक है तो सब जगह के लिए तो दो नहीं बज रहे है अलग अलग देशों के अलग अलग समय है तो अभी कौन सा समय बताएंगे दो बजे हैं या? तीन बजे हैं रात के दस बजे हैं सुबह के छह सात बजे हैं या? कौन सा काल है कौन सा काल है अच्छा अभी दिन है या रात है यहां तो दिन है दूसरी जगह रात है आज कौन सा दिनांक है आज तारीख कौन सी है चौबीस मई है क्या सब जगह चौबीस मई शुरू हो गई है या कभी बाकी है पच्चीस भी हो गई है शुरू मतलब तो पूरी पृथ्वी पर एक ही दिन होगा क्या कभी पूरी पृथ्वी पर कि 24 है तो पूरी पृथ्वी पर इस समय में 24 ही तारीख होगी बदलेगी ना तो फिर क्या है काल का है हमारी सबकी कुछ ना कुछ अवस्था है आयु है कोई कितने साल का कोई कितने साल का वो सब हमारी अपने अपने शरीर की अपेक्षा से अच्छा हमने मान लिया 2015 चल रहा है ये कैसे निर्धारित किया ये आफ्टर डेट डेट एडी बोलते हैं नहीं। एडी बोलते हैं आफ्टर डेथ एडी बोलते हैं ईसा मसीह के मृत्यु के बाद के समय उससे पहले समय नहीं था हम्म? ये कौन सा चल रहा है? तो 2015 और हम विक्रम संवत कहेंगे तो 2000 बहत्तर चल रहा है उससे पहले तो समय था नहीं शायद था दयानंदाब्द भी चलता है और हम हिजरी भी चलता है और भी कुछ चलते हैं और सृष्टि संवत भी चलता है एक अरब छियानवे करोड़ कल चलता है उसका अपना समय है तो आखिर कौन सा समय चल रहा है अभी कौन सा साल चल रहा है ये हमारी परिकल्पना है ये कुछ वास्तविक है हमने कोई एक सीमा निर्धारित की इनकी मृत्यु के बाद इसके बाद विक्रमादित्य के बाद ये गणना करेंगे बाकी वास्तव में कौन सा साल है कुछ भी नहीं तो काल का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है ये दूसरों पर निर्भर करता है इसलिए सूत्रकार ने कहा दिक्काल निर्धारणीय जातव्यू दिशा आकाश आदि अन्य तत्वों के आधार पर दिशा और काल का निर्धारण होता है उनको जाना जाता है आप कल्पना कीजिए कि यदि सूर्य उगना बंद कर दे और दूसरी कोई भी चीज ना हो तो हमें दिशा का पता लगेगा जैसे समुद्र में चले जाते हैं वहां पानी ही पानी चारों तरफ रहता है तो दिशा का कोई बोध होता है क्या रात्रि हो ना तो तारे दिखते हो अपेक्षा किसी की नहीं रखनी है तारों से भी दिशा का पता लगाते ही थे पहले आजकल दिशा सूचक यंत्र रहता है ठीक है वो भी एक उपयोग है लेकिन पहले तारों से होते थे या चंद्रमा से सूर्य से पता लगाते थे मुझसे यात्रा लेकिन इन सबको हटा दीजिए तो पता लगेगा दिशा का कुछ भी पता नहीं लगता है आंखे बंद कर दी किसी की नाव में बैठा दिया कर दिया बताओ दिशा क्या है आग बंद करके दो चार चक्कर हमारे को इधर उधर उधर घुमा दिया किसी ने अब खड़ा कर दिया बोले बताओ कौन सी दिशा है एक दो बार घुमाएंगे तो वो अंदाजा लगा लेगा कौन सी दिशा है लेकिन थोड़ा ज्यादा घुमा दो और फिर कहीं भी रोक दो फिर क्या अच्छा बताओ पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा कुछ भी पता नहीं लगेगा बोध ही नहीं होगा दिशा है कौन सी कहां पर है ये सापेक्ष है। और इसी तरह से काल की दृष्टि से अगर सारी गतिविधियां भी रोक दी जाए न कोई चले हिले न घड़ी हिले किसके सूर्य भी कहीं नहीं जाए वैसा का वैसा रह जाए सूर्य भी हर चीज जैसे कि बिना क्रिया वाली कर दी जाए स्थिर कर दी जाए तो कितनी देर रुके हुए हो गए और अब कौन सा काल चल रहा है कुछ पता लगेगा बिल्कुल पता नहीं लगेगा तो अन्य वस्तुओं में जब क्रिया होती है उसके आधार पर हम अंतर देखते हैं कि भई ये अब काल बदलता जा रहा है अगर क्रिया नहीं होगी द्रव्यों में तो सब कुछ काल से रहित काल के बोध से रहित हो जाएगा हम बोध नहीं कर सकते काल का तो इसलिए दिशा और काल अपने आप में वस्तु तत्व नहीं है कुछ भी ये अन्यों से निर्धारित होते हैं अन्यों की अपेक्षा से उनका ज्ञान होता है ये सापेक्ष हैं, व्यवहार के लिए उपयोगी हैं, ठीक है पूछना है कि नहीं को कारण के रूप में बंधन के कारण के रूप में तो काल को नित्य बताया गया देखते तो हैं, तो हैं। देखिये वहाँ जो चर्चा चल रही थी समाज में लोगो में बंधन के जो जो कारण समझे जाते हैं तो ये बंधन का कारण है ये बंधन का कारण है तो कोई कहते है मैं तो जगह ऐसी बंधा हुआ हूँ क्या करूँ नहीं तो ऐसा आश्रम से बन गया कहीं आ जा नहीं सकता घर से बन गया काल से बन गया उस दृष्टि से वो सारे कथन है बाकी दिशा और काल तो तत्व नहीं है योग दर्शन व्यास भाष्य में भी अंत में एक जगह आता है तो उसमें उन्होंने कहा है कि जिनको तत्व ज्ञान नहीं है उनकी दृष्टि में ये काल और दिशा तत्व की तरह से दिखाई देते हैं उनको वस्तु तत्व की तरह दिखाई देते है वास्तव में ये नहीं होता व्यवहार के रूप में तो है उसका कोई निषेध नहीं कर रहे हैं हम सब करते हैं व्यवहार ये भी करते हैं। लेकिन ये मूल प्रकृति से नहीं बने हैं ऐसे बने हुए तत्व नहीं है ये अब हमारी जो सबकी अवस्था है हम लिखते हैं भाई इतने साल हो गए बीस तीस पचास साठ अस्सी जो भी हम अपना लिखते हैं वो क्या है काल क्या है कोई अलग से चीज थोड़ना है शरीर की अवस्था बदल रही है जन्म से लेके अभी तक काल चक्र बढ़ता जा रहा है इसलिए हम कह देते हैं इतने इतने साल के अपने आप में क्या है हमारे साथ कुछ काल जुड़ता जा रहा है क्या काल नाम की चीज कि भाई हाँ इतने जैसे इतने रुपए मेरे पास आ गए तो मैं अब इतने रुपए वाला हूँ तो इतना काल मेरे पास आ गया तो मैं इतने वर्ष वाला हूँ ऐसा तो कुछ भी नहीं है ठीक है व्यवहार तो करना ही है व्यवहार का निषेध नहीं कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ ये बता रहे हैं इनको वस्तु तत्व नहीं समझ लें। तो कोई तत्व नहीं है ये बने नहीं है किसी चीज से इतना ही बात है बोलिए दिशा का व्यवहार तो की दृष्टि से कुछ सही है इसमें आकाश जो शब्द आया है उसके बारे में थोड़ा आकाश महाभूतों में से एक महाभूत है संगति दिशा देखिये आकाश के साथ में स्थान जोड़ा हुआ है आकाश जो है वो अवकाश देता है स्थान देता है और दिशा भी एक तरह का स्थान ही होता है यद्यपि स्थान तो कोई भी होता है और स्थान विशेष को हम दिशा का नाम देते हैं ये पूर्व दिशा इत्यादि है स्थान वो एक तरह से लेकिन सापेक्ष रूप से हम नाम अलग अलग दे देते हैं ठीक है तो दिशा का आकाश के साथ में संबंध है जो पांच भूत है जिसमें आकाश है जिसका शब्द गुण है जी हाँ ये वही आकाश है जो अवकाश है जो जिसमें पूरी व्यक्ति ब्रह्मांड है उसको कहें पंच महाभूतों वाला जो आकाश है शब्द जिसका गुण है जो प्रकृति का एक कार्य है शब्द तन मात्रा से उत्पन्न होता है उसको ग्रहण करते हैं। व्यवहार में तो दिशा पूरा जो अवकाश है जहाँ पूरी जहाँ ब्रह्मांड में जहाँ जाइए जो भी है उसको अवकाश या आकाश आ जाता है आप जो तो कह रहे हैं कि वो आकाश चलते बनता है जी आ, वो अवकाश है वो तो शून्य है वो तो कोई वस्तु है ही नहीं व्यवहार तो उसी में जो सारा क्रियाएं क्रियाएं उसमें चल रही है क्रियाएँ उसमें चल रही है लेकिन वो कोई वस्तु ही नहीं है वो तो शून्य है वो तो अभाव है और इस दिशा और काल को जो कि वस्तु रूप है नहीं है उनको समझाने के लिए अभाव का आधार नहीं लेंगे ये ये भावात्मक सत्तात्मक का ही आधार लेंगे दिशा और काल का निर्धारण हम सत्तात्मक वस्तुओं से करते हैं, क्रिया से करते हैं द्रव्य से करते हैं शून्य से नहीं करते अगर शून्य में छोड़ दिया जाए हमें तो हम दिशा का निर्धारण नहीं कर सकते जो शून्य अवकाश है खाली स्थान है उसके लिए अगर हम इस शब्द का प्रयोग करेंगे तो हम दिशा का बोध नहीं कर सकते तो दिशा का बोध किससे होगा जो सत्तात्मक चीजें हैं, जो हमारे ज्ञान में आ रही हैं, उनके आधार पर हम दिशा का बोध करते हैं इसको इस ऐसे कह सकते हैं जहाँ जहाँ सृष्टि है वहाँ सब लोग आकाश है जहाँ हमारा दिशा का बोध हो है बाकी जहाँ सृष्टि नहीं है शून्य है वहाँ ये भी आ, हमारी दृष्टि से कह सकते हैं आगे देखिए अब जो कार्य जगत के तत्व बताए थे उसमें उनके कार्यों को बता रहे हैं उनसे होता क्या है तो तेरहवां सूत्र बोलिए अध्यवसायो बुद्धि ही बुद्धि पहला तत्व था प्रकृति से बना जो महत तत्व था उसके लिए देखिए बुद्धि शब्द यहाँ पर आया है वहां पर बुद्धि शब्द नहीं लिखा हुआ था अव्यक्त से महतत्व आया था उसके लिए अंतःकरण शब्द का भी प्रयोग किया था बुद्धि शब्द का प्रयोग नहीं किया था यहां पर बुद्धि शब्द का प्रयोग किया है और ये क्रमशः क्योंकि एक एक चीज आ रही है इससे हमें पता लगता है कि महत के लिए ही बुद्धि शब्द का प्रयोग है इसलिए वहां जब महतत्व आता है तो हम उसको बुद्धि तत्व भी कह देते ये क्या होता है बुद्धि तत्व क्या है इसका कार्य क्या है अध्यवसाय अध्यवसाय कहते हैं निश्चय को निश्चय करना ये बुद्धि का कार्य है मुख्य कार्य बुद्धि का मुख्य कार्य निश्चय करना है और ये बुद्धि की सात्विक स्थिति में होता है जब सत्वगुण का उभार होता है तब हम निश्चय करते हैं जब हम कई बार निश्चय नहीं कर पाते हैं, सूचनाएं तो होती हैं ये भी सूचना वो भी सूचना इस पक्ष की भी उस पक्ष की भी और हम निश्चय नहीं कर पा रहे हैं चंचलता बहुत रहती है गलत निर्णय नहीं हो जाए ये भी है वो भी है ये सात्विक स्थिति को नहीं बताता ये राजसिक स्थिति बन जाती है चंचलता की इसलिए निश्चय नहीं हो पाता सात्विक स्थिति रहेगी तो निश्चय हो जाएगा इसलिए जब कभी महत्वपूर्ण चीजों पर हमें निर्णय करने होते हैं तो लोक में भी बोलते हैं भाई शांति से विचार करो जल्दबाजी नहीं करो जल्दबाजी में गलत निर्णय होगा, और जब महत्वपूर्ण निर्णय लेने होते हैं तो एकांत में बैठ के शांत बैठ करके प्रभु का स्मरण करके बिल्कुल तटस्थ होकर के और फिर निर्णय करते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं तो बुद्धि का मुख्य विषय है अध्यवसाय निश्चय और ये सात्विक स्थिति के अंदर है लेकिन बुद्धि में जब राजसिक स्थिति होगी तब क्या होगा और तामसिक स्थिति तब क्या होगा उसको अगले सूत्रों में बता रहे हैं। बोलिए चौदहवा सूत्र तत्कार्यम धर्म आदि धर्म आदि इसमें धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य ये चार चीजों का ग्रहण करते हैं आदि शब्द लिखा है धर्म आदि तो धर्म के अतिरिक्त तो और चीजें भी आनी है यहाँ पर धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य तो धर्म जैसे हम अच्छे कार्य करते हैं ये प्रवृत्ति होती है ये कार्यों में कर्म में प्रवृत्ति हो रही है तो जब बुद्धि में राजसिकता होती है तो हमारी प्रवृत्ति होती है सात्विकता में हम निश्चय करते हैं और राजसिकता में फिर कर्म करते हैं ज्ञान का मतलब है ज्ञान की जो हमें प्राप्ति होती है उपलब्धि होती है उस समय भी सात्विकता भी होती है लेकिन राजसिकता भी होती है इसी तरह से वैराग्य और ऐश्वर्य इनकी जब हम प्राप्ति करते हैं स्थिति बनाते हैं उस पर प्रवृत्त होते हैं ये राजसिक साथ में यद्यपि सात्विकता है उसमें अभी भी सत्गुण की अधिकता है सत्गुण भी है लेकिन रजोगुण भी जब बढ़ा हुआ रहता है तब ये चीजें हमारे जीवन में चलती हैं तो तत्कार्यम यानी उसी बुद्धि का कार्य क्या होता है धर्मादि धर्मादि भी बुद्धि के द्वारा होते हैं बुद्धि का उसमें हमें सहयोग होता है अगला सूत्र बोलिए पंद्रमा महत उपरागात विपरीतम ये जो महत है बुद्धि तत्व है इसमें उपराग होने पर जुड़ाव होने पर यह होगा तमोगुण का जब तमोगुण का उपराग होता है बुद्धि में तो विपरीतम धर्मादि से विपरीत कार्य होते हैं विपरीत कार्य में धर्म का विपरीत अधर्म ज्ञान का विपरीत अज्ञान विपरीत ज्ञान मिथ्या ज्ञान वैराग्य का विपरीत अवैराग्य यानी राग आकर्षण संसार की वस्तुओं में और ऐश्वर्य का विपरीत अनैश्वर्य उसको ऐश्वर्यों की इच्छा नहीं करेगी जब तमोगुण में होता है तो उसको अपने उत्कर्ष की बढ़ा होने की इच्छा नहीं करती है व्यक्ति को एक तो अत्यंत वैरागी व्यक्ति सात्विक व्यक्ति भौतिक ऐश्वर्य को नहीं बढ़ाना चाहता है वो एक अलग स्थिति है वो वैराग्य के साथ वैराग्य तो है नहीं व्यक्ति को लेकिन इस बुद्धि का प्रयोग करते हुए उसमें जब तमोगुण होता है तो बोले सफाई कर लो क्या होगा सफाई से आराम से बैठे हैं न? कुछ और कार्य कर लो कुछ क्यारियां लगा लो ये कर लो कुछ है। क्या जरूरत है ठीक है चल रहा है बढ़िया है ये तमोगुणी स्थितियां, है जो व्यक्ति अपने घर को सवारेगा, सुधारेगा घास हटाएगा उनको बहुत अच्छी तरह सुंदर दिखेगा ये क्या है बुद्धि का प्रयोग कर रहा है वो राजसिकता है तामसिकता नहीं है और एक पड़ी है जैसी पड़ी है जैसी है वैसी है बिना वैराग्य के भी जब ऐसी स्थिति होती है टूटा पूटा है बिखरी पड़ी चीजें पड़ी हैं अनैश्वरी है। सुंदरता नहीं है तो ये बुद्धि में तमोगुण की स्थिति बनेगी तब होगा धर्म की जगह अधर्म करेगा विपरीत कार्य करेगा वैराग्य की विपरीत अवैराग्य होगा ज्ञान के विपरीत मिथ्या ज्ञान होगा उसमें मिथ्या ज्ञान भी तो बुद्धि से ही आता है जब तो गलत बातें हम सुनते हैं गलत बातें देखते हैं गलत ज्ञान प्राप्त करते हैं उस समय भी तो बुद्धि का प्रयोग हो रहा है बुद्धि तो वही है लेकिन अंतर क्या है उस बुद्धि में तमो साथ में जुड़ चुका है उसको ये पता नहीं लग रहा है कि ये ठीक है या गलत है और जैसा आया वैसा अस्वीकार कर लिया गलत है सही है परस्पर विपरीत है विरुद्ध है उसको पता नहीं लगता है कि ये विरोधी बातें निर्णय नहीं कर पाता सात्विकता नहीं होती है। तो निश्चय जब होगा ठीक ठीक निश्चय होगा वो सात्विकता में ही होगा और तामसिकता होगी तो बुद्धि का प्रयोग करते हुए भी वो गलत गलत बातें ले लेगा और अपनी हानि उठाता रहेगा होगा वो सब बुद्धि से ही इतने जो बहुत से बड़े बड़े धोखेबाज होते हैं फ्रॉड करते हैं बड़ी बड़ी चोरिया करते हैं बैंकों में कर लेते हैं कंप्यूटर से पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं लाखों करोड़ों रुपए इधर से उधर कर देते हैं बैंक में हम तो सोच भी नहीं सकते कैसे क्या करते होंगे कैसे करते हैं बुद्धि से ही तो करते हैं बुद्धि तीव्र होती है ना ये जो इतने बड़े बड़े, बड़े अपराधी गिरोह चलाते हैं बड़े बड़े अपराधी होते हैं डॉन होते स्मगलर होते हैं ओ, मंद मंदबुद्धि वाले होते हैं क्या लौकिक दृष्टि से कह रहा वैसे तो उनको समझ नहीं है गलत कर रहे हैं इसलिए एक तरह से मूर्ख हैं वो लेकिन यूं देखेंगे तो बुद्धि उनकी बहुत तेज होती है वो पकड़े भी नहीं जाते अपने को ऐसा बचा करके रखते हैं ऐसे सुरक्षा उपाय करते हैं हर चीज सोच समझ के करते हैं हर कोई नहीं बन सकता जैसे वैज्ञानिक हर कोई नहीं बन सकता ऐसे ही ये बड़े बड़े अपराधी भी हर कोई नहीं बन सकता वो कोई कोई बन पाता है वो बुद्धि का ही तो प्रयोग करता है लेकिन तमोगुण साथ में रहता है इसलिए धर्म की जगह अधर्म करता है वैराग्य की जगह अवैराग्य का होता है उसमें इत्यादि तो अद्यवसायो बुद्धि तत्कार्यम धर्मादि और महद उपरागात विपरीतम तमोगुण का उपराग जब इसी बुद्धि में होता है तो वही बुद्धि विपरीत करने लगती है ये मह तत्व तो जो पहला तत्व तो उत्पन्न हुआ प्रकृति से उसके बारे में कुछ बताया मैं तत्व तो से क्या बनता है अहंकार उसके लिए अगले सूत्र में कहा सोलवा सूत्र बोलिए अभिमानो अहंकार अहंकार का मतलब है अभिमान अभी, अभी त चारों ओर से मान मापन ये चीज ऐसी है ये अभिमान मैं जान रहा हूं ये जो हमारे को ज्ञान होता है किसी वस्तु के स्वत्व का बोध अपना भी जो हमें बोध होता है कि मैं हूं ये जो हम सक्रियता से जागरूकता से जानते हैं इसमें अहंकार इस, इस अंतःकरण की सहायता होती है अहंकार शब्द सुनते ही वो अहंकार नहीं लाना जो घमंड जिसको बोलते हैं भावनात्मक जो होता है वो नहीं लेना है यहाँ पर जो भावनात्मक होता है जिसको हम कहते हैं कि तो बहुत घमंडी है बहुत अहंकारी है वो नहीं वहां भी ये अहंकार काम करता है इसी इंद्रिय करता है लेकिन वो विकृत रूप है उसका अहंकार का अच्छा उपयोग भी होता है और बुरा उपयोग भी होता है ये तो एक उपकरण है जैसे कि मन जैसे की बुद्धि बुद्धि एक उपकरण है अहंकार भी एक उपकरण है अंतकरण है एक यंत्र है द्रव्य रूप है और जो लोक में हम अहंकार शब्द का प्रयोग करते हैं वो भावनात्मक अहंकार का करते हैं वो एक भाव है एक विचार स्थिति है तो यहां जो अंतःकरण है उसका कहा गया उससे अभिमान होता है और अभिमान का मतलब है मैं पने का बोध हम जो भी चीजें करते हैं उसमें जो मैं पने का बोध साथ में बना रहता है वो हानिकारक अहंकार नहीं है घमंड नहीं है लेकिन ये तो कोई भी जीवन मुक्त भी होगा योगी भी होगा वो ये तो जब वो चल रहा होगा तो यही तो कहेगा कि मैं चल रहा हूं मैं ध्यान कर रहा हूं तो मैं का प्रयोग करेगा ना ये तो सभी करते हैं सभी करते हैं तो ये जो स्वाभाविक है ये अहंकार इस अंतकरण के कारण से होता है और जब इसमें अविद्या जुड़ जाती है तब वो जो मैं नहीं है उसको भी मैं समझने लगता है जो मेरा नहीं है उसको भी मेरा समझने लगता है ये हानिकारक है जो स्वाभाविक है हमारा अपना है हमारे उपयोग के लिए मिला हुआ है उसके लिए मेरा शब्द का प्रयोग हानिकारक नहीं है वो तो उपयोगी है अब कोई कहेगा कि ये शरीर किसका है क्या, क्या, क्या कहेगा परमात्मा का नहीं परमात्मा का तो है मतलब परमात्मा ने दिया है अपना तो है नहीं कई जने लोक में भी बोलते हैं न किसी से कहते हैं कि भाई आओ आए मान लो दुकान पे हैं बोले जी आपकी दुकान है ये बोलते ये विनम्रता की बात है बाकी तो उसको पता है अभी शब्दों को बदलने से कोई भाव बदल जाता है क्या जा। क्या वो वास्तव में ये मानता है कि ये सामने वाले की दुकान है आते हैं ये तो जी आपका घर है आपका ही घर है उसका मतलब इतना सा होता है कि भाई आप निसंकोच आइये बैठिए आपको पानी चाहिए और है आप बिना बाधा के लेकिन क्या भाव ये होता है कि नहीं ये आप ही का है उस तो शब्द के बदलने से भाव तो नहीं बदल जाता लेकिन कई बार हम शब्दों में इतने गहरे जुड़ जाते हैं कि हम शब्द बदलते ही सोचते हैं कि मेरे को तो विवेक हो गया हम कह देते हैं ये परमात्मा का है ठीक है शब्द तो बदल दिया लेकिन व्यवहार हम कर रहे हैं क्या वैसा तो भाव मुख्य है या शब्द मुख्य है भाव मुख्य है उस शब्द को बदल के वो अपने आप को भ्रमित करते रहते हैं जैसे कि मैं तो विवेकी हो गया हूं मैंने तो सब समझ लिया है भाव तो वो क्या बना हुआ है और उस भाव को बदल भी नहीं सकते हैं। और उस भाव में कोई दोष भी नहीं है भाई उस व्यक्ति ने ये मकान खरीदा है अपने पुरुषार्थ से उसके नाम से है लिखा पड़ी में तो उसमें क्या दोष है कि ये मेरा है हाँ, दूसरों को उपयोग के लिए भी देता है उसमें अच्छा उपयोग करता है, अच्छा करता है साधना करता है मुक्ति का साधन के रूप में देखता है तो वो कोई बंधन का कारण थोड़ा ना तो इसी तरह से ये अहंकार तो परमात्मा ने अंत्यकरण हमें दिया है ये किस लिए दिया है परमात्मा ने अगर ये मैं मेरे का संबंध इतना घातक होता तो इसको बनाने वाला देने वाला परमात्मा ही तो हुआ ना अहंकार ये अंत्यकरण दिया है तो परमात्मा ने ये सृष्टि दोनों चीजों के लिए दिए अपवर्ग के लिए भी और बंधन के लिए भोग और अपवर्ग दोनों के लिए दिए जैसे अहंकार का उपयोग मुक्ति के लिए भी तो होता है इसका उपयोग हम हमेशा हानि के लिए ही समझते रहे इसको गाली ही देते रहे ऐसा नहीं उचित रूप में कहते ही हम जब कहते हैं मेरा देश मेरा भारत तो ठीक है मेरा है हमने यहां जन्म लिया है मैं भारतीय हूं तो क्या दिक्कत है जब कहते हैं मैं आर्य हूं तो क्या दिक्कत है ये नहीं बोलते मैं मनुष्य हूं इसमें अहंकार नहीं आएगा मैं मनुष्य हूं मैं पुरुष हूं मैं स्त्री हूं ये बोध साथ में है कि भाई आत्मा अलग है ये शरीर अलग है लेकिन लोक व्यवहार में तो यही होगा ना लोक व्यवहार तो ऐसा ही चलेगा और इससे परे कोई भी नहीं है इस व्यवहार को छोड़ के करने लगेंगे तो व्यवहार ही नहीं चलेगा ये व्यवहार करते हुए भी अंदर बोध रहता है कि भाई यहाँ मैं शब्द का मतलब यह है कि इस शरीर जो आत्मा है ये इसके लिए कथन किया जा रहा है और मैं चेतन तत्व लोग हूँ वो बोध के साथ में इनका प्रयोग कहीं भी बाधा नहीं करता है और परमात्मा ने अहंकार दिया है इसलिए कि हम इसके स्व की अनुभूति अपनी कर सके हमें पता लगे कि ये दूसरे का शरीर है ये मेरा शरीर है ये दूसरे का घर है या मेरा घर है इसका अभेद कर दीजिए एक दूसरे का तौलिया ले लीजिए। मैं तेरे मेरे भाव को हटा करके शुरू में ही आई थी ना चप्पल की बात <laughs> तो वो तो तेरे मेरे के भाव से ऊपर उठे हुए है तेरा मेरा तो क्षुद्र लोगों का विचार होता है ना कि ये तेरा और ये मेरा जो उदार चरित होते उनका तो वसुदै कुटंबकम अयम निजय परोवे गणना लघु चेत समित्त वाले होते हैं ना उनकी ये गणना होती है ये मेरा और ये तेरा जो उदार चरित होते हैं उनका तो वसुधैव कुटुंबकम पूरा विश्व ही परिवार होता है तो ये जो चप्पल वप्पल का हम कहते हैं ना ये मेरी चप्पल ये तेरी चप्पल अध्यात्म में बाधक है उन्नति नहीं होने देगी ठीक है इसको छोड़ दें व्यवहार को <laughs> व्यवहार में तो होगा ये सब। ये उचित है में तो हो होगा ये मुक्ति में बाधक नहीं है ये बिल्कुल भी बाधक नहीं है बल्कि यू कहा जाता है दूसरे की चप्पल ले ली तो ये चोरी हो जाएगी ये योग में बाधक हो जाएगा तो मैं मेरे का संबंध हटा करके और ऐसा समत्व का व्यवहार करने लगेंगे तो उसको एक तरफ तो चोरी कहेंगे अब चोरी की तो दोष हो गया और अपनी अपनी चप्पल पहनी दूसरे की तो मैं मेरे का संबंध आ गया तो भी मुक्ति नहीं होगी तो दोनों ही तरफ से बंध गए फिर मुक्ति का रास्ता कहां से निकलेगा तेरे मेरे का संबंध बनाया तो, तो भी मुक्ति नहीं होगी और तेरे मेरे का संबंध छोड़ के किसी की भी चीज कभी भी ले ली तो चोरी हो जाएगी तो मुक्ति हमारी तो नहीं होनी है तो मुक्ति का रास्ता निकलेगा कहां से जो चीज व्यवहार में नहीं आ सकती वो क्या कहलाती है ना अशक्य उपदेश विधि उपदिष्टे भी अनुपदेश पहले आई चुका है उसको उपदेश कहते ही नहीं है उपदेश की कोटी में ही नहीं आता है जिसका व्यवहार हम नहीं कर सकते तो मैं मेरे का संबंध जो विद्यायुक्त है अहंकार वाला जो प्रयोग है वो मुक्ति में बाधक नहीं है ये आवश्यक है यमनियम के पालन के लिए मैं मेरे का संबंध बनाना आवश्यक है नहीं तो यमनियम का पालन कैसे करेंगे आप और परमात्मा ने ही ये बोध दिया है हमारे को ये मेरा है ये मेरा शरीर है ये दूसरे का शरीर है ये दूसरे का घर है ये दूसरे की पुस्तक है ये दूसरे की संतान है ये मेरी संतान है हाँ व्यवहार हमें प्रीति पूर्वक यथा योग्य करना ही है लेकिन हमारे शास्त्रों के भी व्यवस्था है भाई अपने बच्चों को अपने वही तो माता पिता का जो दायाद होता है घर परिवार संपत्ति होती है वो अपने बच्चों को जाती है वो उनके कर्मों का फल है पिछले कर्मों के अनुसार उनको जन्म मिला है वहां पर उतना उतना वो भागी हैं उसके ईश्वरीय व्यवस्था से तो ये अंतर व्यवहार का हमें रखना होता है परमात्मा भी कर्मानुसार भिन्न भिन्न रखता है हमें भी रखना चाहिए ये कोई अध्यात्म में नहीं है कि सब गुड़गो पर बराबर हो जाएगा वो है ही नहीं ऐसा अर्थ ही नहीं है उसका तो इसलिए जो अहंकार अंतकरण है इसका समुचित प्रयोग करना विवेक युक्त उपयोग करना है वो बाधक नहीं है अब चिकित्सक कहेगा कि भाई आप एक दूसरे का तोलिया काम में लोगे तो रोग होगा एक दूसरे के बिस्तर पे सोओगे तो रोग होगा रोग हो सकता है संक्रमण फैल सकता है सब अपना अपना ही पहनते हैं अपने नैपकिन से अपना ही नाक साफ करना है दूसरे से नहीं ये कोई अवित्य इससे कोई बंधन होगा क्या कोई भी बंधन का कारण नहीं है तो ये जो अहंकार है ये अभिमान है ये हमारे लिए आवश्यक है ये मुक्ति के लिए आवश्यक है ऐसा उपकरण है जैसे बुद्धि आवश्यक है ऐसे ये अहंकार भी आवश्यक है केवल हमें उसका ठीक ठीक उपयोग करना है आगे इस अहंकार से क्या उत्पन्न होता है वो पीछे जैसे बताया उसको यहाँ फिर दोहरा रहे हैं सत्रवा सूत्र बोलिए एकादश पंचतन मात्रम तत्कार्यम तत्कार्यम उसका कार्य है ये सब उसका मतलब अहंकार का अहंकार जो तत्व है उसका कार्य कौन है एक आदर्श ग्यारह चीजें ये ग्यारह चीजें कौन कौन सी है? एक पांच ज्ञानेन्द्रिया पांच कर्मेंद्रिया और एक मन आगे स्वयं भी बताएंगे और पंच तन मात्रा पांच तन मात्राएं शब्द तन मात्रा स्पर्श तन मात्रा रूप तन मात्रा रस तन मात्रा गंध तन मात्रा ये उस अहंकार के कार्य हैं यानी अहंकार से ये बनते हैं पीछे जो बात कही उसको केवल दोहराया गया है अब ये जो बने हैं ये किस अहंकार से कैसे कैसे बने उसका भेद यहां पर बताया जा रहा है वहां पर अहंकार से जो 11 इंद्रियां बनती हैं उस संदर्भ में मैंने इस सूत्र को उदृत भी किया था आपको बोलिए 18वां सूत्र सात्विकम एकादश प्रवर्तते वैकृता अहंकारात् वैकृत अहंकार से वैकृत का मतलब है यहां पर सात्विक वैसे वैकृत का मतलब हम विकृत और विकृति से हम सात्विक कभी भी नहीं लेते हम राजसिक तामसिक लेते हैं लेकिन ये वैकृत शब्द सात्विकता के लिए आया है सात्विक अहंकार से वैकृत अहंकार मतलब सात्विक अहंकार से ये ग्यारह सात्विक समूह ग्यारह का सात्विक समूह प्रवृत्त होता है बनता है चलता है और तामसिक अहंकार से पांच तनमात्राएं बनती है तामसिक अहंकार की तमोगुण की अधिकता से और ये जो ग्यारह इंद्रियां हैं, इनमें भी मैंने जैसा आपको बताया पहले कि मन और पांच ज्ञान इसमें सत्व गुण की अधिकता रहती है और कर्मेन्द्रियां जो पांच होती हैं, उसमें राजसिक अहंकार की अधिकता रहती है रजोगुण की उसमें क्योंकि वो क्रियावान है तो ये ग्यारह चीजें अहंकार के ही भेद से बनती हैं इस आधार पे अहंकार के भी तीन भेद कर देते हैं हम चाहें तो बुद्धि के भी तीन भेद करते हैं मन के भी तीन भेद करते हैं जो आगे स्वयं भी बताएंगे तो यहाँ जो सात्विक एकादश कहा अट्ठारवें सूत्र में वो ग्यारह चीजें क्या हैं उसको अगले सूत्र में स्वयं सूत्रकार बता रहे हैं उन्नीसवां सूत्र बोलिए कर्मेन्द्रिय बुद्धिन्द्रिय अंतकरणम एकादश ये जो ग्यारह का समूह है ये क्या क्या चीजें हैं तो कर्मेन्द्रिय कर्मेन्द्रिया वो कितनी है ये यहां नहीं बताया पर वो पांच है हमें पता है हस्त पाद पानी पायु और उपस्थ हाथ पैर वाक मूत्र त्याग की इंद्रिय और मल त्याग की इंद्रिय ये पांच कर्म इन्द्रियां बताई गई हैं बुद्धि इंद्रिय बुद्धि <ग़ी> का मतलब है यहां पर ज्ञान ज्ञानेन्द्रिय जिनको हम ज्ञानेन्द्रिय बोलते हैं उसी को यहां पर बुद्धिन्द्रिय शब्द से प्रयोग किया गया है वो भी पांच हैं श्रोत्र त्वक यानी त्वचा नेत्र घृण इन्द्रिय और रसनेन्द्रिय रसनेन्द्रिय और घ्रहण ये पांच यानी नासिका नाक से हम जो गंध ग्रहण करते हैं पांच ज्ञानेन्द्रिया तो पांच कर्मेन्द्रिया उनसे हम कुछ न कुछ कर्म करते हैं और पांच ज्ञान उनसे हम कुछ ना कुछ जानते हैं अपने अपने इनके नियत विषय हैं नियत कर्म हैं और नियत जान के विषय हैं तो कर्मेंद्रिय बुद्ध और अंत एक अंतःकरण करी आंतरम और एक आंतरिक भी है अंदर कौन सा है ये ये मन के अंदर लिया आ जाए इस प्रकार से ये ग्यारह इंद्रिया उत्पन्न होती हो गया यहां तक आगे देखिए अब एक प्रसंग आता है कि ये इंद्रिया उत्पन्न हुई ये तत्व हैं, वस्तु तत्व हैं, और ये उत्पन्न होती हैं, जैसा कि हमने सृष्टि प्रक्रिया में देखा तो ये किससे उत्पन्न होती हैं? अहंकार से तो इंद्रियों को कहा अहंकारिक अहकारिक का मतलब है जो अहंकार से उत्पन्न होती हैं। तो इंद्रियों को कहा अहंकारिक लेकिन कुछ शास्त्रों में इंद्रियों को भौतिक भी माना गया भौतिक भौतिक का मतलब है भूतों से बना हुआ जो भूतों से बना है तो कहेंगे भौतिक और अहंकार से बना है तो अहंकारिक हम जो कहते हैं ना ये भौतिक पदार्थ है भौतिक पदार्थ भौतिक पदार्थ का मतलब भौतिक विज्ञान भी बोलते हैं वैसे संस्कृत का शब्द था आजकल फिजिक्स के लिए भौतिक शब्द का प्रयोग होता है लेकिन मां भूतों से संबंधित जो शास्त्र है उसको भौतिक शास्त्र बोलते हैं भूत कौन से पांच भूत ये पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश इनको पंचभूत ये पारिभाषिक संजय शास्त्रों की इनसे बनी हुई चीजें भौतिक कहलाती है लेकिन हम समाज में भौतिक शब्द का प्रयोग ऐसे करते रहते हैं कि भौतिक पदार्थ है आत्मा भौतिक है या भौतिक है अभौतिक है क्योंकि वो भूतों से नहीं बना है परमात्मा भौतिक है या भौतिक है अभौतिक है हम भौतिक शब्द का प्रयोग जड़ वस्तु के अर्थ में करते हैं बहुत बार जो भी जड़ वस्तु है उसको कहते हैं भौतिक है ऐसा प्रयोग कर देते हैं मन कैसा है भौतिक है अभौतिक है देखो भौतिक इंद्रिया भौतिक है अभौतिक है इंद्रिया भौतिक है क्या देखो भौतिक है ये क्यों बोल रहे हैं क्योंकि भौतिक का मतलब जड़ ये ले लिया है लोक में ऐसा ही चलता है इसलिए आप ऐसा बहुत बोलते हुए मिलेंगे कि इंद्रियां भौतिक हैं, मन को भी कहेंगे मन भी भौतिक है भौतिक मतलब जड़ अर्थ उनके मन में रहता है भावना में क्या बना रहता है जड़ बुद्धि भौतिक है या भौतिक है जड़ है तो भौतिक है लेकिन अभी आपने ये प्रक्रिया पूरी पढ़ी है बुद्धि किससे उत्पन्न हुई है मूल प्रकृति से भूत तो बाद में बनते हैं इसलिए बुद्धि भूतों से नहीं बनी है इसलिए बुद्धि भौतिक नहीं है अहंकार किससे बनाए महतत्व से ठीक है उस प्रक्रिया को ध्यान में रखिए भूत तो अभी बने ही नहीं है भूत तो अहंकार से बाद में बनेंगे पहले पंचतन मात्राएं बनेंगी फिर भूत बनेंगे इसलिए अहंकार भौतिक नहीं है अभौतिक है मन अहंकार से ग्यारह इंद्रिया बनी तो ग्यारह की ग्यारह इंद्रियां उसमें मन भी आ गया अभतिक है अब इस भौतिक शब्द का प्रयोग आप दार्शनिक की तरह करना सामान्य जनता की तरह नहीं सामान्य जनता तो भौतिक मतलब जड़ मन कैसा है भौतिक है यही बोलेंगे वो तो सामान्य ही नहीं प्रवचनों में भी आप विद्वानों के मुख से यही सुनेंगे कि मन भौतिक है मन भौतिक है मतलब जड़ है भौतिक है भूतों से नहीं बनाया है। मन ये प्रक्रिया के बाद हमारे को कम से कम जो उन्होंने दर्शन पढ़े हैं उनको ध्यान रख करके मन को भौतिक नहीं बोलना है और इंद्रियों को भी भौतिक नहीं बोलना है अहंकार से बनिए अहंकार से बनिए इंद्रिया तो इसी प्रसंग को यहां पर उठाया जा रहा है विश्वासूत्र देखिए बोलिए अहंकारिकत्व श्रुते है न भौतिकानी ये जो ग्यारह इंद्रिया पिछले सूत्र में बताई इनकी श्रुति क्या है शास्त्र क्या कहता है इनके अहंकारिक्व की श्रुति है ये अहंकार से बने हैं ये श्रुति शब्द प्रमाण बोल रहा है अहंकार से बने हैं इसलिए न भौतिक ये भौतिक नहीं है इनको भौतिक नहीं कहना है लेकिन कोई जन सामान्य बोल रहा है उसको दर्शन का नहीं पता है तो उसके सामने अड़ना भी नहीं है ठीक है वो अपना यही अर्थ समझ के बोल रहा है तो ठीक है बोल रहा है लेकिन हाँ विद्वानों के बीच में चर्चा है शास्त्र पढ़े हुए के बीच में चर्चा है जो अध्यात्म को जानते समझते हैं वहां हमें इस भौतिक शब्द का प्रयोग मन के लिए नहीं करेंगे इंद्रियों के लिए नहीं करेंगे ये अहंकारिक के आयुर्वेद में और न्याय दर्शन में वैशेषिक में भी न्याय वैशेक एक ही शास्त्र समान धरातल पर बोलते हैं वहां वो इंद्रियों को भौतिक ही मानते हैं इंद्रियों को भौतिक मानते हैं वो वो जिन इंद्रियों को भौतिक कहते हैं वो ये गोलक हैं, जो बाहर के गोलक दिखाई देते हैं ना नाक नाक कान ये तो शरीर के ही एक तरह से भाग हैं, लेकिन विशेष ज्ञान के केंद्र हैं इसलिए हम इनको इंद्रिय कहते हैं है वैसे शरीर के ही भाग है जो मूल प्रकृति से निर्माण प्रक्रिया बताई अहंकार से जो ग्यारह इंद्रियां बनती है वो ये नहीं है ये आंख नाक कान ये जो दिखाई दे रहे हैं वो से दिखाई नहीं देते हैं वो इंद्रिया और मन पांच ज्ञानेन्द्रिया पांच कर्मेंद्रिया एक मन ये नेत्र से दिखाई नहीं देंगे ये सूक्ष्म शरीर के भाग होते हैं स्थूल शरीर में जो इंद्रिया दिखाई दे रही है ये इनके गोलक बोलते हैं इनको ये स्थूल इंद्रिया है तो जहां आयुर्वेद में और न्याय दर्शन में इंद्रियों की बात उनको भौतिक कहा जाता है तो ये शरीर वाली इंद्रियां लेनी होती हैं भौतिक लेकिन यहां शरीर वाली इंद्रियां तो लेनी रहे ये तो सूक्ष्म इंद्रियों की बात कर रहे हैं तो क्या उनको कोई भौतिक ना समझे तो ये तो अहंकारिक है आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से खासतौर से लिखा यह भौतिकानी चेंद्रियानी आयुर्वेदे आयुर्वेद में जहां इंद्रिय शब्द का प्रयोग आएगा तो भौतिक इंद्रियों को ही लिया जाएगा अहंकारिक इंद्रियों का ग्रहण नहीं होगा क्यों क्योंकि चिकित्सा तो भौतिक इंद्रिय की ही करनी है बीमारी किसमें आएगी इन इन भौतिक इंद्रियों में ही तो आएगी और जो सूक्ष्म इंद्रिय है उसका कोई इलाज नहीं होता है और न असामान्य तो उसमें कोई विकार भी आता है वो तो सूक्ष्म शरीर से चलते जाते हैं चलते जाते हैं तो आयुर्वेद का क्षेत्र चिकित्सा या तो स्वास्थ्य इन इंद्रियों को स्वस्थ रखना तो उसका कार्य क्षेत्र तो ये भौतिक इंद्रिया ही हैं इसलिए वहां इंद्रियों को भौतिक ही माना लेकिन यहां जब तत्वतः इंद्रियों की जो बात चल रही थी तो कोई भौतिक कहता है कोई अहंकारिक कहता है तो ये स्पष्टीकरण के लिए कह रहे हैं कि हमने जो ये ग्यारह इंद्रियां बताई है ये इनकी अहंकारिक श्रुति है शब्द प्रमाण से सिद्ध है कि ये अहंकार से उत्पन्न हुई है इसलिए न भौतिक ये भौतिक नहीं है ये ग्यारह इंद्रियां भौतिक नहीं लेनी है हमारे को ठीक है कुछ तो, अजल जी जो आम कार्य का कर्मेंद्रिया है उन्हें किस प्रकार से समझेंगे इनका तो अभौतिक रूप जो कहा जा रहा है उसे कैसे हाथ है तो इसको भी और चर्चा करेंगे ये जो हाथ है ये तो शरीर का भाग है शरीर ही है ये एक तरह से अब इसके अंदर जो इनको चलाने वाली जो शक्ति है क्रिया रूप लेन देन इत्यादि जो ये क्रियाएं हो रही हैं ये जिसके माध्यम से होती है इसकी जो अंदर की सूक्ष्म शक्ति को बोलते हैं उसको हस्त कर्मेन्द्रिय बोलेंगे मैं उसी को जानना समझना चाह रही हूँ कि उसका स्पष्टीकरण ऐसा कीजिए जो समझ में आए। समझ में मतलब उसकी कोई लंबाई चौड़ाई ये सब कुछ नहीं बता सकते वो सूक्ष्म इंद्रिय है बस इतना ही है अणुरूप है वो तो दिखाई नहीं देंगी उनको छू नहीं सकते पकड़ नहीं सकते हमारी सीमा से बाहर है वो, तो वो सूक्ष्म है लेकिन वो शक्ति एक अलग है ये मान करके चलते अभी थोड़ा सा और इस प्रसंग को देखिये इक्कीसवां सूत्र बोलिए जब इन्होंने कहा कि ये भौतिक नहीं है तो पूर्व पक्षी ने कहा कि कई ऐसे वचन मिलते हैं मृत्यु के बाद में कि ये मेरी इंद्रिय वहां चली जाए ये वहां चली जाए तो उसमें ये आता है कि चक्ष चक्षुरादित्यम मनस चंद्रमसम दिशा श्रोतम ये इंद्रिया वहां चली जाए वहां चली जाए तो कार्य वस्तु कारण में ही तो लीन होती है कारण कारणलय ये नष्ट हो करके अपने कारण में जाएगी तो इन कारणों का उल्लेख करते हुए ये भूतों का जैसा यहाँ पर वर्णन शास्त्रों में मिल रहा है तो नाशह कारण लय पीछे हम एक सूत्र देख रहे थे तो इन इंद्रियों के जो लय की यानी विलीन होने की श्रुति मिल रही है शब्द प्रमाण मिल रहा है वो इन देवताओं का मिल रहा है देवता मतलब इन भूतों का इनको भूतों से मानना चाहिए फिर इस तरह का एक प्रश्न उठता है उसका उत्तर यहाँ पर दिया जा रहा है इक्कीसवां सूत्र बोलिए देवता लय श्रुति ही न आरम्भ कश्य देवताओं में लय की श्रुति मिल रही है ये इंद्रिय वहां इस देवता में लीन हो जाए चंद्र में सूर्य में ये देवता मान के इनमें लीन हो जाए न आरम्भ करते इनकी उत्पत्ति के लिए वचन यहाँ पर नहीं मिल रहा है जो आपने वचन दिया है पूर्व पक्षी ने जो वचन दिया था का था पुरुषस्य से जब पुरुष मर जाता है मनुष्य तो उसके वाग अप्येति वाणी जो है वो अग्नि को चली जाती है वातम प्राणश प्राणवायु में चले जाते हैं चक्षुरादित्यम चक्षु सूर्य में चला जाता है मनस्ंद्रमसम मन चंद्रमा में दिशा, श्रोत्रम, दिशा श्रोत्र दिशा श्रोत्र है वो दिशाओं में चले जाते हैं इस प्रकार की जो ये वचन है इसमें उत्पत्ति की श्रुति नहीं है हम जो इसको अहंकारिक कह रहे हैं वो अहंकार से उत्पत्ति के बारे में कह रहे हैं तो उत्पत्ति तो अहंकार से ही है ये जो है आप श्रुति दे रहे हो वचन दे रहे हो ये लय के बारे में है उत्पत्ति के बारे में नहीं है जिससे कहा देवता लय श्रुति ये जो है ये देवताओं में लीन होने का वचन मिल रहा है ना आरंभ कश्य उत्पन्न होने का वचन नहीं है ये आपने जो वचन उद्धृत किया है वो अब इसका और आगे भी उत्तर दे रहे हैं ये तो कह रहे हैं कि यदि हम इन इंद्रियों को भौतिक नहीं मानेंगे ये भौतिक इंद्रियां मानेंगे तब तो मृत्यु के बाद यही रह जाती हैं दाह संस्कार करते हैं या तो पशु पक्षी कोई खा जाता है या जमीन में डाल देते हैं किसी भी तरह नष्ट होती हैं तब तो इनका नाश हमें दिखाई देता है यदि आप इन इंद्रियों को भौतिक नहीं मानोगे तो फिर तो इनको नित्य मानना होगा आपको ये तो इंद्रिया नित्य हो जाएंगी ऐसा कोई आक्षेप करे तो उसका उत्तर बाईसवें सूत्र में दे रहे हैं बोलिए तदुत्पत्ति श्रुते विनाश दर्शनाच इन इंद्रियों की उत्पत्ति की श्रुति हमें मिलती है कि ये उत्पन्न होती हैं और ये चूंकि उत्पन्न होती हैं इसलिए नष्ट भी होंगी क्योंकि हम ये लोक में देखते हैं जो जो उत्पन्न होता है वह वह नष्ट होता है इनके उत्पत्ति की श्रुति शास्त्र में है तो इनका विनाश भी होगा ये हमें पता लग जाता है क्योंकि लोक में जिसका विनाश देखा जाता है उसकी उत्पत्ति भी होती है और जिसकी उत्पत्ति अगर पता लग रही है तो उसका नाश अवश्य होगा तो सूक्ष्म इंद्रियों का नाश हमें अभी भले ही ना पता लगता हो लेकिन उत्पन्न द्रव्यों का विनाश देखा जाता है प्रत्यक्ष देखा जाता है इससे हम अनुमान करते हैं कि इन सूक्ष्म इंद्रियों का भी विनाश होगा मन का भी विनाश होगा अब वैसे वेद मंत्र में का है प्रतिष्ठम तो अजीर है वृद्ध नहीं होता और अमृतम प्रजासु अमृत भी कहा है उसको जो मरता नहीं है इस वेद का प्रमाण मिल रहा है बूढ़ा नहीं होता मरता नहीं जो बूढ़ा नहीं होगा मरेगा नहीं वो नित्य होगा अनित्य होगा उसको नित्य होना चाहिए इस दृष्टि से वो मन नित्य प्रतीत होगा लेकिन ये कह रहे नहीं वो तो अनित्य है नष्ट होता है उत्पत्ति भी बताया और नाश भी बताया वेद के विरुद्ध प्रतीत होगा ये या तो वेद गलत है या ये गलत है तो वेद तो गलत हो नहीं सकता ठीक है ये तो गलत हो सकते हैं ना इसलिए आप मन को क्या मानना चाहिए नित्य मानना चाहिए इन्होंने भले ही लिखा हो ऐसा अर्थ नहीं लेना है ऐसा नहीं करेंगे वहां वेद में जो अजीर और अमर शब्द का प्रयोग किया गया उसका तात्पर्य लेंगे मन तो उत्पन्न होता ही है अंतःकरण है कार्य द्रव्य है वो जैसे कि हम जीवन जीते हैं शरीर भले ही वृद्ध हो जाए मन वृद्ध नहीं होता है ऐसे ही इस सृष्टि के प्रारंभ से हमें वो मन मिला हुआ है और सृष्टि के अंत तक कार्य करता रहेगा बहुत लंबे समय तक चलता है इसलिए उसको कहते हैं कि वो अमर है मरता नहीं है अंततः तो मरेगा वो नष्ट होगा तो वेद के मंत्रों में जो यहां अमृतम और ये शब्द प्रयोग किए गए उसका हमें तात्पर्य लेना होगा नहीं तो फिर आएगा वहां आत्मा की तरह से नित्य नहीं कहा जाएगा अगर ऐसा होता तो त्रैतवाद में ईश्वर जी प्रकृति तीन को ही नित्य क्यों मानते तो एक मन भी नित्य होता ना तो जहां ऐसे ऐसे शब्द आते हैं वहां पूरी परिदृश्य को सिद्धांत को ध्यान में रख के अर्थ करते हैं कि यहाँ अमृतम कहा जा रहा है अजर कहा जा रहा है तो इसका मतलब क्या है सापेक्ष रूप से कथन है मुख्यता से कथन नहीं है ये इसकी संगति लगती है तो इसकी उत्पत्ति की तो श्रुति है स्पष्ट मिलता है कि ये उत्पन्न होते हैं और लोक में हम देखते हैं कि जो वस्तुएं तो उत्पन्न होती हैं, वो नष्ट भी होती हैं। इससे हम अनुमान कर लेते हैं कि मन भी नष्ट होगा इंद्रियां भी नष्ट होंगी कभी ना कभी होंगी अब प्रलय अवस्था में तो होती है वो आगे देखिए अगला सूत्र ये जो इंद्रिया है ये कैसी है इनको हम जान सकते हैं या नहीं ये कौन सी इंद्रियों की बात चल रही है सूक्ष्म इंद्रियों की बात चल रही है भौतिक इंद्रियों की तो बात नहीं कर रहे हैं तो देखिए 23वां सूत्र बोलिए अतीन्द्रियम इंद्रियम भ्रांता नाम अधिष्ठाने पहला तो कहा अतीन्द्रियम इंद्रियम ये इंद्रियां है ये अतिय हैं इंद्रिया कैसी है अतीन्द्रिय हैं और कौन कौन सी अतीन्द्रिय चीजें आपने सुनी है अभी तक परमात्मा अत है इंद्रियों से परमात्मा का ज्ञान नहीं होता आत्मा भी अत है, है ये इंद्रियां भी अपने आप में अतिय हैं इन इंद्रियों से हम दूसरी चीजों को जानते हैं लेकिन ये इंद्रियां इंद्रियों से नहीं जानी जाती ये इतनी सूक्ष्म है इनका हमारे को इन इंद्रियों से बोध नहीं हो सकता तो कहा अतिद्रियम इंद्रियम इंद्रियां अतिद्रिय हैं और उसका कारण क्या है कि ये भूतों से नहीं बनी हैं भूतों से बनी होती तो इनमें शब्द स्पर्श गंध ये गुण होते क्योंकि भूतों में ये गुण होते हैं शब्द तन्मात्रा आदि से भूत बनते हैं भूत से फिर कार्य द्रव्य बनते हैं अगर इनसे बने होते तो इनमें शब्द स्पर्श रूप्रसगंध ये गुण होते और यदि रूपरसगंध आदि गुण होते तो इन इंद्रियों से इनका ग्रहण हो जाता है जैसे अन्य वस्तुओं का होता है लेकिन चूंकि ये भूतों से नहीं बनी है इसलिए इनमें शब्द स्पर्श गंध ये गुण नहीं है और इसलिए ये इंद्रियों का विषय नहीं बन पा रही हैं। इंद्रिया स्वयं इंद्रियों का विषय नहीं बन सकती क्योंकि इंद्रिया तो शब्द स्पर्श रूप्रसगंध को ही जानेगी इसलिए ये अतिद्रिय है तो अतियम इंद्रियम, इंद्रियम। फिर कहा भ्रांतानाम अधिष्ठान जो भ्रांत लोग हैं यानी जिनको ठीक ज्ञान नहीं है भ्रांति है विपरीत ज्ञान है उनके मत में ये इंद्रियां अधिष्ठान को ही वो इंद्रियां कहने लगते हैं भ्रांतानाम अधिष्ठान ये जो गोलक हैं इन्हीं को वो इंद्रिय मान लेते हैं व्यवहार में तो स्थूल रूप से इन्हीं को इंद्रिय कहते हैं जो हमें दिखाई देती है नेत्र स्त्रोत्र आदि लेकिन वास्तव में ये इंद्रिया नहीं है गोलक है क्योंकि ये जो गोलक है ये तो अतिय नहीं है नेत्र को हम जान लेते हैं दर्पण से देख लेते हैं श्रोत्र को जान लेते हैं इन जानेंद्रियों को कर्मेंद्रियों को तो हम जान लेते हैं इन्हीं इंद्रियों से जान लेते हैं तो ये तो अतिय नहीं हुई ये तो इंद्रिय गम्य है इंद्रियों से जानी जा सकने योग्य है इसलिए चूंकि ये इंद्रिया अतिय हैं इसलिए इन अधिष्ठानों को अगर कोई इंद्रिय कह रहा है वो भ्रांत भ्रांत व्यक्ति इनको इंद्रिया कह देते हैं वास्तव में ये इंद्रिया है नहीं तत्वतः नहीं है व्यवहार में ठीक है उतना प्रयोग हम कर सकते हैं ये गोलक हैं केवल इसका एक दूसरा भाग और दूसरे ढंग से भी अर्थ करते हैं भ्रांतानाम अधिष्ठाने अब ये इंद्रियां अत तो हैं और ये जो बाहर के गोलक हैं ये भी भौतिक हैं ये तो ये अलग चीज हो गए अब प्रश्न ये उठता है कि जो सूक्ष्म इंद्रिया है वो कहा रहती है तो एक प्राय करके कहा जाता है कि वो गोलक में रहती है सूक्ष्म इंद्रिया कहां रहती हैं? अपने अपने गोलक में रहती हैं। ऐसा प्राय कहा जाता है चक्षु सूक्ष्म इंद्रिय चक्षु सूक्ष्म इंद्रिय कहां पर है हमारे आंखों के अंदर है ऐसे ही बाकी ज्ञान इंद्रिय कर्मेंद्रिय सबके ऊपर ऐसा ही बात आएगी अच्छा ये जो इंद्रिया हैं, पांच ज्ञान इंद्रिया पांच कर्मेंद्रिया जो सूक्ष्म इंद्रिया है वो कितनी छोटी है में, सूक्ष्मी तो आंख में रहती है तो कौन सी में रहती है? दोनों में रहती है तो सूक्ष्म तो तो तो ना कि दो दो होती है अब किसी के दो से ज्यादा आंखे भी होती हैं? होती है तो से ज्यादा ये तो तीसरा नेत्र कहते हैं और ये कुछ पक्षी या तो ये ना, कीट वगैरह होते हैं उनकी आंख जो होती है ना मेरे को जैसी जानकारी वो एक आंख नहीं होती है वो बहुत सारी छोटी छोटी आंखें होती है वो मिलकर के एक आंख होती है उनकी हमारी तो जैसे एक ही है एक ही छिद्र है उससे हम एक से ही देखते हैं उनकी वो कई होती है कईयों कई का समूह मल करके होता है बाहर से एक ही दिखेगी मोटे लेकिन होती कई है वो तो सूक्ष्म इंद्रिय तो एक ही होती है ना कहीं भी दो तीन चार थोड़ा ना बताइए सूक्ष्म चक्षु इंद्रिय एक ही होगी एक है तो कहां रहती है वो इस आंख में उस आंख में और इस आंख में भी किस जगह से है बड़ा मुश्किल हो जाएगा कर्म इंद्रिय हाथ है सूक्ष्म इंद्रिय हाथ तो दो हैं वो कर्म इंद्रिय इसमें है या इसमें है समस्या इस हो जाएगी ना और इस हाथ में भी किस जगह से तो ये सूक्ष्म इंद्रिया ऐसा समझ में आता है ये सूक्ष्म शरीर का भाग है और ये हमारा जो मस्तिष्क गोला है यहाँ पर रहती है यहाँ नहीं रहती इनके माध्यम से हम जानते हैं इतना है बस इन दोनों से मिलकर मिल के तंत्रिकाएं मिलकर एक छवि बनती है जो आज के वैज्ञानिक भी जैसे बुद्धि में कहते हैं ये दर्शन केंद्र है ये स्पर्शन केंद्र है सेंटर होते हैं अलग अलग ये सुनने का है ये देखने का है ये चखने का है ये इसका है ये इसका है तो ये सूक्ष्म इंद्रिया कहां रहती हैं तो उसका अधिक प्रबलता झुकाव मेरा तो इसी तरफ है कि वो मस्तिष्क में एक स्थान पर रहती है यहां करेंगे तो कोई उत्तर नहीं बनेगा इसलिए इसको मोटे तौर पे कह देते हैं कि ये इंद्रिया ये गोलक सूक्ष्म इंद्रियों का स्थान है अधिष्ठान है तो अब इस, इस दृष्टि से इस सूत्र के अंश को देखेंगे भ्रांतानाम अधिष्ठान है जो भ्रांत लोग होते हैं वो ऐसा समझते हैं कि इंद्रिया अधिष्ठानों में रहती है जो लोग इन अधिष्ठानों में ही इंद्रियों को मानते हैं सूक्ष्म इंद्रियों को ये शरीर का भाग है और इन अधिष्ठानों में ही सूक्ष्म इंद्रियों को मानते हैं वो कैसे लोग हैं भ्रांत लोगों के मन में भ्रांत लोगों की दृष्टि से अधिष्ठान में रहती है ये वास्तव में ये इन अधिष्ठानों में नहीं रहती है ज्ञान कर्म इंद्रिया ये मूल रूप से अंदर कहीं जहां पर एक जगह है जहां सूक्ष्म शरीर है सूक्ष्म शरीर के साथ एक साथ ही रहता है सूक्ष्म शरीर तो वो जहां भी रहता है मस्तिष्क में रहता है और मस्तिष्क में भी जो केंद्र है वहीं रहता हो यह भी एक निश्चय नहीं लेकिन कहीं एक केंद्र जगह पर रहना चाहिए यहां पर नहीं ये इंद्रियों के अधिष्ठान है ये गौण कथन है स्थूल रूप से कहते हैं कि भाई स्थूल इंद्रियों में और उसमें सूक्ष्म इंद्रिया इन्ही गोलकों में रहती है लेकिन इसका कोई उत्तर नहीं दे पाएगा आप किसी से भी पूछ लेना की इस गोलक में रहती है तो कहाँ रहती है दाइने हाथ में कर्म इंद्रिया है या बाय हाथ में कोई नहीं देगा उत्तर और कहीं लिखा भी नहीं है मेरी नजर में कहीं शास्त्र में नहीं आया तो उस दृष्टि से इस पंक्ति का भी अर्थ हम कहते हैं भ्रांतान अधिष्ठाने अधिष्ठानों में यानी गोलकों में जो इंद्रिय मानते हैं वो कौन लोग होते हैं किनके मत में होती है भ्रांतों के मन में होती है जो जिनको पता नहीं है वो इस गोलकों में ही इंद्रियों को मान लेते हैं वास्तव में यहां नहीं रहती है वो तो अत इंद्रियम इंद्रियम जो इंद्रिया है वो अतिय हैं इंद्रियों से जानी नहीं जाती वो सूक्ष्म इंद्रियां हैं और इन गोलकों को कोई इंद्रिय कहता है तो वो भ्रांत है ये पहला अर्थ है इसका दूसरे अर्थ में कि गोलकों में इंद्रियां रहती हैं ये भी एक भ्रांति है इंद्रियां तो अलग रहती हैं तो जब ये बात आएगी तो कि भाई फिर तो एक ही इंद्रिय मान लेंगे हम जब ये इंद्रियां इन गोलकों में नहीं रहती है गोलकों में रहे इंद्रियां तब तो हम कह सकते हैं चलो अलग अलग हैं आंख चक्षु इंद्रिया आंख में रह रही है तब तो अलग अलग हैं और जब ये इनमें रह ही नहीं रही है तो फिर तो एक ही इंद्रिय मान लो ना आप अंदर की कोई तो उसके लिए एक सूत्र है अगला चौबीसवा बोलिए उसका उत्तर देने बोले शक्ति भेदी भेद सिद्धौ नई ये एक इंद्रिय नहीं है कोई ऐसा सोचे कि जब अधिष्ठानों में इंद्रिया रहती ही नहीं है तो अंदर एक ही कोई इंद्रिया होती है वो सबको चला रही है तो बोले नहीं नहीं कम ये एक नहीं है ये तो पांच ज्ञान इंद्रिया पांच क्रीम इंद्रिया अलग हैं। और गोलक के आधार पे भेद सिद्धि नहीं हो पा रही है लेकिन भेद सिद्धि फिर भी कर सकते हैं कैसे शक्ति भेद भेद सिद्ध इनकी शक्तियों में सामर्थ्य में भेद ज्ञान करके भी हम इनके भेद को समझ सकते हैं क्योंकि तो किसी से देख रहे हैं किसी से सुन रहे हैं किसी से चख रहे हैं ये जो इनके शक्ति का भेद है सामर्थ्य का भेद है इससे भी इनका भेद तो सिद्ध हो जाता है इसलिए पांच ज्ञानियां हैं और पांच कर्मेंद्रिया हैं, ये समझ लेना चाहिए और इसके लिए बता रहे हैं 25वां सूत्र बोलिए न कल्पना विरोध प्रमाण दृष्ट जो चीज प्रमाण से देखी जा रही है प्रमाण से सिद्ध हो रही है उसका कल्पना से विरोध नहीं हो सकता अब जिस व्यक्ति ने यह कहा कि भाई आप आंतरिक इंद्रिय मान रहे हो गोलकों में इंद्रिय मान नहीं रहे हो तो फिर एक ही इंद्रियों को मान लो तो ये तो कल्पना है उसकी ये तो कल्पना है बस केवल कल्पना से कही गई बात का से विरोध नहीं हो सकता उससे कोई विरोध नहीं हो सकता उससे कोई अपने पक्ष को रख नहीं सकता अगर कल्पना में कुछ भी बोल दिया प्रमाण दृष्टि से क्योंकि जो प्रमाण से है। अब कल्पना में कोई कहने लगे भी भगवान एक है या दो हैं? हम तो एक ही कहते हैं बोले तो दो भी तो हो सकते हैं। अब यू तो कल्पना कर लो कि दो हो सकते हैं दो क्यों चार हो सकते हैं अब कितने भी कल्पना कर लो सूर्य एक है या दो है yes, हमारा हमारा सूर्य है, एक है या दो है कोई ये भी, कहते है कि भी दो भी तो हो सकते हैं हमारे लिए ये वाला और नीचे वालों के लिए दूसरा भाई यू कल्पना में कोई कर ले कि भी दो भी तो हो सकते हैं तो वो तो कल्पना है उससे प्रमाण का तो खंडन नहीं होता प्रमाण से जो दृष्ट है उसका कल्पना से विरोध या खंडन नहीं हो सकता अब पांच ज्ञानेन्द्रिया पांच कर्मेंद्रिया अलग अलग शक्ति भेद से हमें उपलब्ध हो रही हैं कोई तो वैसे ही कल्पना कर करें एक भी तो हो सकती है अब ये तो यूं ही कल्पना लोक में ऐसे ही जैसे कहते हैं अब कोई कहे कि आत्मा पूर्व जन्म होता है बोले नहीं भी तो हो सकता है तो नहीं हो सकता है आप ये कह रहे हो तो कुछ प्रमाण तो रखो पहले यू ही कुछ भी कुछ भी कह दिया ऐसी आप कई बार खंडन करने के लिए बातचीत में ऐसे बहुत लोग बोलते थे कुछ भी बोल देते हैं ऐसा भी तो हो सकता है ऐसा भी तो हो सकता है वेद ईश्वर ने रचना की मतलब मनुष्य ने भी तो की की जा सकती है मनुष्यों के द्वारा भी तो हो सकती है भाई हो सकती है तो प्रमाण तो दो पहले उसका यू ही थोड़ना कुछ प्रमाण तो होना चाहिए ना ही संभावना में जो बोलोगे उसके लिए है ये न कल्पना विरोध है आप कल्पना से कोई बात कहोगे तो उससे किसी बात का विरोध या खंडन नहीं होता है क्योंकि ये प्रमाण से दृष्ट है दूसरे पक्ष में प्रमाण है आपको खंडन भी करना है तो यो कल्पना में नहीं संभावना में नहीं प्रमाण देना होगा तो इसलिए कोई कहे की ये इंद्रिया तो केवल एक ही है वास्तव में अंदर ये भिन्न भिन्न इंद्रिया नहीं है तो बोले ऐसी काल्पनिक बात से किसी का खंडन नहीं होता एक इंद्री आपको कहनी है तो कोई प्रमाण दो पहले सिद्ध करो उसको तो स्वीकार हो सकता नहीं तो नहीं हो सकता तो आज का पार्ट इतना ही रखते रणो धोनी तो तो साधारा विभादन होता है